प्रत्यक्ष अनुभवों का हेतुभूत इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रकार का हैं ये बताया जा रहा है वे छः प्रकार हैं संयोग संयुक्त समवाय संयुक्त समय समय समवाय समवेत समवाय और विशेषण विशेष्य भाव इस प्रकार ये छः प्रकार हैं उनमें से इंद्रियों से जब द्रव्य का प्रत्यक्ष होना होगा तो संयोग सन्निकर्ष द्रव्य प्रत्यक्ष के प्रति कारण बन जाता है इंद्रियों का द्रव्य रूप विषय के साथ संयोग सन्निकर्ष होता है तो द्रव्य प्रत्यक्ष होता है और द्रव्य रूपादि गुणों का प्रत्यक्ष होता है जब तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण बनता है चक्षुरादि इंद्रियों का जिन जिन द्रव्याश्रित तो रूपादि गुणों से प्रत्यक्ष होना है गुणों का प्रत्यक्ष होना है उन गुणों के साथ दूस, दूसरा संबंध बनेगा चक्षुरादि इंद्रिय से संयुक्त तो हो जाएगा द्रव्य और उसमें समवाय संबंध रहेगा रूप का रूपादि गुणों का तो वो हो जाएगा संयुक्त समय सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष द्रव्यगत रूपादि गुण और द्रव्यगत रूपादि गुणों में रहने वाली रूपत्वादी जातियों का भी प्रत्यक्ष होगा वो प्रत्यक्ष होने में हेतु बनेगा संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। तीसरा सन्निकर्ष चक्षुरादि से संयुक्त तो हो जाएंगे घटादि द्रव्य उनमें समवाय संबंध से रहता है रूपादि गुण और उसमें समवेत यानी समवाय सम्बन्ध से रहेंगी जा रूपत्वादी जातिया उसका प्रत्यक्ष होगा संयुक्त समवेत समय सन्निकर्ष से और शब्द का प्रत्यक्ष होगा स्रोत्र इंद्रिय से समवाय सन्निकर्ष से चौथा सन्निकर्ष शब्द प्रत्यक्ष का कारण बनेगा चौथा सन्निकर्ष और पांचवा जो सन्निकर्ष है संयुक्त तो समवाय सन्निकर्ष शब्दगत शब्दत्व तो जाति का प्रत्यक्ष होगा स्रोत इंद्रिय से, सम, से समवेत समवाय सन्निकर्ष से समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण बनेगा प्रत्यक्ष होने में तो इस प्रकार ये पांच सन्निकर्ष के विषय में चर्चा हम लोग कर चुके हैं शब्दत्व साक्षात्कार समवेत समवाय सन्निकर्ष स्रोत्र समवेते शब्दे शब्द तो इसकी चर्चा हो गई है ना अब ष्ट समूह संकर्ष सम, है विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। इससे प्रत्यक्ष होगा अभाव का और भूतलादि का तो ये कहते हैं कि अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष तो अभाव का जब प्रत्यक्ष होना होगा तो विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष से अभाव का प्रत्यक्ष होता है। अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष ऊपर से जोड़ देना कारणम, तो अभाव के प्रत्यक्ष में कारण होगा विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष ये भाव शब्द दोनों के साथ जुड़ेगा विशेषण भाव सन्निकर्ष विशेष्य भाव सन्निकर्ष। ऐसा और भाव शब्द का अर्थ है भाव के स्थान पर तो जोड़ सकते हैं विशेषणत्व याता जोड़ सकते हैं विशेषणता ऐसे विशेषता ये सन्निकर्ष बनेगा भाव शब्द तो धर्म को बताता है न धर्म है विशेषणत्व में शब्द धर्म को बताता है ऐसे विशेषता ये भी धर्म है तो विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष यानी विशेषण विशेष्यता भाव यानी वो धर्म वही संबंध बनेगा अभाव का प्रत्यक्ष होते समय उदाहरण बताते हैं कि घटाभावत इत्यत्र चक्षु संयुक्ते भूतले घटाभाव से विशेषण तो घटा तो अत्र घटाभावत भूतलम् एक प्रत्यक्ष हो रहा है जहाँ घट नहीं है वहाँ घटाभाव का प्रत्यक्ष होगा तो घटाभाव का प्रत्यक्ष होते समय क्या होगा कि घटाभावत भूतलम ये प्रत्यक्ष का आकार है ये प्रत्यक्ष ज्ञान है जहाँ घट रखा हुआ होता है उस भूतल का ज्ञान होता है घटवत भूतलम ऐसा और जहाँ घट नहीं है तो वहाँ पर घटाभावत भूतलम ऐसा उस घट भूतल का ज्ञान होता है इसमें घटवत भूतलम कहो या घटाभावत भूतलम कहो उसमें वत से पहले जो होगा वो विशेषण कहलाता है प्रकार कहलाता है प्रकार विशेषण ये पर्यायवाची शब्द है ना? और जहाँ पर रहता है वो विशेष कहलाता है तो भूतल में घट हैं यदि तो घट हो जाएगा विशेषण और भूतल हो जाएगा विशेष्य घटा भावत घटवत भूतलम ऐसा कहेंगे तो घट हो गया विशेषण घटा भाव हो और भूतल हो गया विशेष्य ऐसे घटा भावत भूतलम कहेंगे तो घटा भाव हो जाएगा विशेषण और भूतल हो जाएगा विशेष्य भूतल है विशेष्य तो ये घटाभाव ये विशेषण हुआ भूतल विशेष्य हुआ तो इन घटा भाव का भूतलस्थ घटा भाव का प्रत्यक्ष होना है उस समय क्या सन्नीकर्ष बनेगा तो सन्निकर्ष बनेगा स्व संयुक्त विशेषणता सन्नीकर्ष स्वसंयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष। स्व शब्द से लेना घट आ, चक्षु को स्व शब्द से लेना चक्षु को वह द्रव्य है तेज नाम का और उसका सही, आ, उससे संयुक्त कहने से चक्षु का संयोग जिसके साथ है उसे चक्षु से संयुक्त कहा जाएगा तो चक्षु का संयोग किसके साथ है भूतल के साथ भूतल भी पृथ्वी नाम का द्रव्य है ना तो द्रव्य द्रव्य का आपस में संयोग संबंध होता है तो चक्षुरूप द्रव्य का भूतल रूप द्रव्यांतर के साथ संबंध होगा संयोग संबंध इसलिए भूतल को कहा जाएगा चक्षु संयुक्त भूतल चक्षु संयुक्त तो भूतल है और वहाँ विशेषण कौन है घटाभाववत भूतलम कहेंगे तो वत के पहले जो होगा उसे विशेषण कहा जाएगा तो वत के पहले कौन है घटाभाव घटाभावत भूतलम में है। वत के पहले हैं घटा भाव वो हो जाएगा विशेषण किस में विशेषण होगा भूतल में भूतल को विशेष्य कहा जाएगा और विशेषण कहा जाएगा घटाभाव को और घट ग, भूतल कैसा है जो विशेषण रूप भूतल है विशेष्य रूप भूतल है वह चक्षु संयुक्त है और तो चक्षु संयुक्त भूतल में घटाभाव विशेषण है उसे कहा जाएगा चक्षु स्वसंयुक्त विशेषण स्व यानि चक्षु स्वसंयुक्त यानि भूतल और उसमें विशेषण उन वो कौन है घटाभाव तो घटाभाव को कहा जाएगा स्व संयुक्त विशेषण चक्षु संयुक्त भूतल का विशेषण वो है घटाभाव उसमें एक धर्म रहेगा स्वंयुक्त विशेषणता स्वसंयुक्त विशेषण भाव कहो या विशेषणता कहो या विशेषणत्व कहो ये पर्यावाचक शब्द हैंसंयुक्त विशेषण भाव स्वसंयुक्त विशेषणता स्वंयुक्त विशेषण स्वंयुक्त प्रकारत्व। विशे ये सब पर्यावरचक शब्द है। चक्षु संयुक्त भूतल चक्षु संयुक्त भूतल विशेषणत्व रूप एक धर्म रहता है किस किसमें घटाभाव में वो धर्म ही बन जाएगा संबंध जो भूत घटाभाव में चक्षु संयुक्त भूतल विशेषणत्व धर्म है वो संबंध बनेगा किसका घटा घटाभावस्त भूतलस्थ घटा भाव के प्रत्यक्ष के प्रति कारणभूत सन्निकर्ष होगा चक्षु संयुक्त भूतल विशेषणत्व संबंध से घटा भाव का भूतलस्थ घटा भाव का प्रत्यक्ष हुआ ये कहा जाएगा ये ध्यान में आया ना हम्म तो घटा भाव का भी तो प्रत्यक्ष ही हो रहा है घटा यानी अभाव के प्रत्यक्ष में ये विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष कारण बनेगा भावात्मक विशेषण का नहीं तो भावात्मक रहेगा तो जैसे घटवत भूतलम तो हो जाएगा स्व संयुक्त संयोग सं से हां स्व संयुक्त संयोग सन्िकर से हो जाएगा तो घट से संयुक्त है भूतल और भूतल में संयोग है घट का इसलिए स्व संयुक्त संयोग सन्निक से, से। घट भूतल के प्रति विशेषण भूत घट का प्रत्यक्ष होगा वो विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष नहीं, नहीं संयोग सन्निकर्ष कहलाएगा हम्म हम्म हम्म नहीं होगा वहाँ पर लोहित लोहित तत्व जो है ना वो गुण है और पुष्प द्रव्य हैं तो चक्षु का पुष्प के साथ संयुक्त सन्निकर्ष होगा और लोहित्य का वहाँ पर समय संबंध है तो चक्षु संयुक्त समवाय सनिकर्ष जो दूसरा है घट रूप के प्रत्यक्ष में जो कारण बना वही लोहित तो पुष्प यहाँ पर भी पुष्पगत लोहित्य के प्रत्यक्ष का कारण बनेगा ये ध्यान में है ना? वो विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष मानने की जरूरत नहीं है पहले पांच संबंध जिनके साथ नहीं जिसके साथ नहीं हो रहे हैं उसके लिए छठवां संबंध है संयोग सन्निकर्ष से ही जिसका ज्ञान होगा उसके लिए बाकी पांच की जरूरत नहीं है और जिसकी जिसका नहीं होता संयोग सन्निकर्ष से तो या तो संयुक्त तो समय सन्निकर्षे से होगा नहीं तो तीसरे से होगा नहीं तो चौथे से होगा ऐसे तो ये घटाभाव भूतलम ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है घटाभाव का वह चक्षु संयुक्त विशेषणत्व संबंध से चक्षु इंद्रिय से घटाभाव का प्रत्यक्ष हुआ इसका उदाहरण है अब ये चक्षु संयुक्त विशेषणता संबंध तो देखा ऐसे चक्षु संयुक्त विशेषता सन्निकर्ष ये भी तो बनेगा न विशेषण विशेष्य भाव लिखा है तो विशेषण ने तो खाली विशेषण भाव ही लिखते विशेषता शब्द का भी प्रयोग किया है ना, तो वो और अभाव का प्रत्यक्ष होते समय ही ये दोनों सन्निकर्ष होंगे चक्षु संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष भी और चक्षु संयुक्त विशेषता सन्निकर्ष भी बनेगा किसका ओ अभाव का प्रत्यक्ष होते समय प्रत्यक्ष का कारण तो चक्षु संयुक्त तो विशेषणता सन्निकर्ष कारण बना इसका उदाहरण तो हुआ घटाभाव भूतलम अब चक्षु संयुक्त तो विशेषणता सन्निकर्ष से घटाभाव का ही प्रत्यक्ष होगा इसके लिए उदाहरण वाक्य वही रहेगा उदाहरण लेकिन थोड़ा वाक्य का प्रयोग करते समय विभक्ति बदल दी जाएगी पहले क्या था घटा भाववत भूतलम इसमें भूतलम कौन सी विभक्ति है प्रथमा का एक वचन हाँ भूतलम नपुंसक लिंग है इसलिए घटाभावत भूतलम ये प्रथमा विभक्ति है और ये नया तार्किकों के यहां नियम है जो प्रथमांत पदार्थ है वह विशेष्य बनेगा प्रथमांत पदार्थ विशेषताक बोध होता है ऐसा तार की कोंका मानना है तो प्रथमांत पदार्थ विशेष्य बनेगा और बाकी विभक्तियंत तो जो होंगे वे विशेषण बनेंगे तो घटाभावत भूतलम का अर्थ है घटाभाव वाला भूतल है इसी को प्रकारांतर से भी बोला जा सकता है भूतले घटो नास्ती घटाभावत भूतलम कहना और भूतले घटो नास्ती कहना दोनों वाक्य का अर्थ एक है खाली वो पदार्थ क्या नाम विभक्ति बदल गई भूतले घटो नास्ती अत्र भूतले घटो नास्ती का अर्थ भूतले घटा भाव घटो नास्ति का अर्थ है घटाभाव तो अत्र भूतले घटा भाव ये कहना तो भू भूतले ये सप्तमी हुई ना और घटा भाव ये प्रथमा हुआ प्रथमा विभक्ति अंत है ना घटा घटाभाव और इनके यहां नियम क्या है जो वाक्य में प्रथमांत पद होगा उसका अर्थ विशेष्य होगा तो घटाभाव यह पद प्रथमांत है तो उसका जो अर्थ निकलेगा उसका अर्थ क्या निकलेगा घटाभाव वो हो जाएगा विशेष्य और भूतले यह सप्तमे होने से वो विशेषण बनेगा भूतले को माना जाएगा विशेषण घटाभाव को माना जाएगा विशेष्य पहले घटाभाववत भूतलम में भूतल विशेष्य था प्रथमांत होने से और घटाभाव विशेषण था अब विशेषण विशेष्य विशे बदल गया विशेष्य बना घटाभाव और विशेषण बना भूतले इस सप्तमे पद का अर्थभूत भूतल ये विशेषण है तो यहां पर होना है अभाव का ही प्रत्यक्ष भूतले घटा भाव। इस स्थल में भी घटा भाव का प्रत्यक्ष होगा उस समय क्या संबंध बनेगा घटा भाव के प्रत्यक्ष में घटाभाव भूतलम ऐसा जब घटाभाव का प्रत्यक्ष हुआ तो चक्षु संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष से वो प्रत्यक्ष हुआ अब भूतले घटाभाव ऐसा जब घटाभाव का प्रत्यक्ष होगा उस समय संबंध कौन सा कारण बनेगा अभाव के प्रत्यक्ष में तो वहाँ भूतल तो विशेषण है विशेषण नहीं है घटाभाव विशेषण नहीं है तो घटाभाव प्रथमांत होने से वो विशेष हो जाएगा भूतल विशेषण हो जाएगा तो चक्षु का तो संयोग संबंध किससे होगा विशेषण से होगा या विशेष्य से होगा विशेषण भूतले ये विशेषण है ना उसके साथ चक्षु का पहले संयुक्त संबंध होगा विशेषण के साथ तो भूतल रूप विशेषण को कहा जाएगा चक्षु संयुक्त चक्षु संयुक्त भूतलम तो चक्षु संयुक्त हुआ भूतल और उसमें विशेष्य है घटाभाव तो घटाभाव विशेष्य होने से उसमें एक धर्म रहेगा विशेष्यता विशेष्यता कहो या विशेषणत्व कहो ये विशेष्यव कहो विशेष्यता विशेषत्व ये दोनों पर्यावाचक शब्द हैं या विशेष्य भाव कहो ये रहेगा घटाभाव में तो उसे कहा जाएगा चक्षु संयुक्त भूतल का विशेष्य किसे घटाभाव को चक्षु संयुक्त भूतल तो हुआ विशेषण और उसके प्रति विशेष्य है घटाभाव उस घटाभाव में आया विशेष्यता धर्म तो चक्षु संयुक्त विशेष्यता सन्निकर्ष से घटाभाव का प्रत्यक्ष होगा वहां पर भूतले घटाभाव ऐसा कहेंगे तो घटाभाव के प्रत्यक्ष में कारण बनेगा चक्षु संयुक्त विशेषता सन्निकर्ष ये कारण बनेगा और घटाभावत भूतलम ऐसा बोलेंगे तो चक्षु संयुक्त विशेषणताकर्ष से घटाभाव का प्रत्यक्ष होगा ये माना जाएगा तो अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष भाव घटा भावत इत्यत्र चक्षु संयुक्ते भूतले घटा भाव विशेषण्वाद घटाभावदूतल यहां आ, इस वाक्य में भूतल के प्रति विशेषण बना घटाभाव इसलिए ये बनेगा स्वसंयुक्त विशेषणता सन्निकर्षक कारण बनेगा इस प्रत्यक्ष का और जब भूतले घटाभाव ऐसा कहेंगे तो चक्षु संयुक्त विशेषता सन्नीकर्षे से वो हो जाएगा प्रत्यक्ष अभाव का अब ये जो है प्रत्यक्ष प्रमा के करण को कहा गया प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण कौन होगा इसे कहा जा रहा है एवं सन्निकर्ष षटक जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम तत्क इंद्रियम तो एवं यानि उक्त प्रकार से जो छह प्रकार के सन्निकर्ष हैं सन्निकर्ष षटक छह प्रकार के संबंध इनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान उसे कहा जाएगा प्रत्यक्ष प्रमा और उस प्रत्यक्ष प्रमा के प्रति करण भी ओ कौन होगा प्रत्यक्ष प्रमा का करण तो इंद्रिय करण किसको कहते हैं व्यापार बान असाधारण कारण को करण कहते हैं व्यापारवान कारण को करण कहा जाएगा तो व्यापार किसको कहते हैं हाँ हाँ तजन्य सती तजन्य व्यापारस्य व्यापार लक्षणम जो करण से जन्य होता हुआ करण से जन्य कार्यांतर का जनक भी हो उसे व्यापार कहते हैं तो जैसे ये जो छह सन्निकर्ष है ना ये सब के सब जन्य हैं इसलिए क्या होगा कि और किससे जन्य होगा जिसका संबंध होगा उसी से जन्य माना जाएगा तो इंद्रिय से यह संयोगादि संकर्ष उत्पन्न होते हैं और इंद्रिय से जन्य जो प्रत्यक्ष अनुभव उसके जनक भी बन जाते हैं कारण भी बन जाते हैं इसलिए तजन्य जनकत्वे तजन्य त्वे सती तजन्य जनकत्व ये व्यापार का लक्षण इन सन्निकर्षों में घटता है इन सन्निकर्षों में व्यापार का लक्षण घटने के कारण इन्हें कहा जाएगा व्यापार और ये सन्निकर्ष रहता कहा है इंद्रियों में संबंध दुष्ट होता है ना दो में रहता है जिन दो में आपस में संबंध बनता है उन दोनों में वो रहेगा तो इंद्रिय का सन्निकर्ष हो रहा है अपने अपने विषयों के साथ इसलिए इन विषयों को कहा जाएगा विषयों के साथ इंद्रियों का सन्निकर्ष हुआ वह सन्निकर्ष व्यापार है और व्यापार रह रहा है इंद्रियों में इसलिए इंद्रियों को कहा जाएगा व्यापारवान कारण और जो व्यापारवान असाधारण कारण है उसे कहा जाएगा करण तो प्रत्यक्ष प्रमा का व्यापारवान असाधारण कारण है इंद्रिया इसलिए इंद्रियों को कहा जाएगा प्रत्यक्ष प्रमा के प्रतिकरण और जो प्रत्यक्ष प्रमा के प्रतिकरण होता है उसी का दूसरा नाम है प्रमाण तो इंद्रिया हो जाएगी प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों को कहेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण तो ये कहते हैं कि एवं सन्निकर्ष षटक जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम् तो प्रकार से इंद्रियों के जब अपने अपने विषय के साथ इन छः सन्निकर्षों में से कोई न कोई सन्निकर्ष बनते हैं तो प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है और ये सन्निकर्ष स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान के जनक इंद्रियों से जन्य भी है और प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण भी है इसलिए व्यापार हैं सन्निकर्ष और व्यापारवान असाधारण कारण हुआ कहते हैं तत्कारणम यानी व्यापारवान असाधारण कारण प्रत्यक्ष प्रमा का वो कौन है तो इंद्रिया है तो ये कहा तत्कारणम इंद्रियम तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिम इस प्रकार ये इंद्रिया प्रत्यक्ष प्रमाण है यह बात निश्चित हुई तो तस्मात तो, यानी इसी कारण से इंद्रिय को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाएगा इसी कारण से का मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण जो बताया व्यापारवान असाधारण कारण वह इंद्रिय में घटने के कारण ये तस्मात् अर्थ निकलेगा तो प्रत्यक्ष प्रमा का अब के करण का लक्षण इंद्रियों में घटने के कारण प्रत्यक्ष प्रमा के प्रति करण रूप इंद्रिया ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाएगी तो तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणम इति सिद्धम ये निश्चित हुआ अब अनुमान खंड आ रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण विषय को चर्चा संपन्न हुई अनुमान की चर्चा कल से होगी हम्म हाँ इंद्रिय है।, है इसलिए करण कहलाता और जो करण है उसी को प्रमाण कहते हैं प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं तो इंद्रिय हो गए प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहेंगे इंद्रियों को क्यों तो इंद्रिय में प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण घट रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण क्या है प्रत्यक्ष प्रमा करणत्व और करणत्व तो क्या है व्यापारवान असाधारण कारणत्व तो प्रत्यक्ष प्रमा के प्रति व्यापारवान असाधारण कारणत्व इंद्रियों में है इसलिए इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है तो तो नहीं। क्यों हाँ तो, तो सभी इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है खाली एक चक्षु से ही थोड़ी होता है हाँ तो रस का प्रत्यक्ष हो रहा है ना रस इंद्रिय से घट का तो घट में भी रस होता है पृथ्वी है ना तीन द्रव्य हाँ तो संयुक्त तो समवाय रसन इंद्रिय से रस का सन्निकर्ष होगा रसन इंद्रिय का संयुक्त तो समवाय सन्निकर्ष रसन इंद्रिय जल है ना द्रव्य है और रसगुल्ला ये भी द्रव्य है तो रसगुल्ले के साथ रसन इंद्रिय का संयोग सन्निकर्ष होगा और उसमें समवा समन्स रहता है मधुर रस तो संयुक्त तो समह सैनिक जो दूसरा है वो कारण बनेगा सब तो घ्राण इंद्रिय हैं द्रव्य और पुष्प भी हैं द्रव्य तो पुष्प यद्यपि बगीचे में रहता है वही दूसरा ही बनेगा तो बगीचे में रहने वाले पुष्प के जो पराकण हैं हवा के साथ उड़ करके चले जाते हैं और नाक से उनका संयोग सन्िकर्ष होता है घ्राण इंद्रिय से और फिर उसमें समवय सम्बन्ध से है गंध उसका ज्ञान हो जाता है सुगंध का पुष्प के पराक पराकणगत गंध का घ्राण इंद्रिय से ज्ञान होगा प्रत्यक्ष ज्ञान उसके प्रति कारण बनेगा संयुक्त समय सन्निकर्ष